सहनावतो सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाँ जी। पीछे के प्रसंग में किसी कुछ पूछना है ऐसा नहीं, नहीं जिनको पूछना वो पूछे कुछ नहीं पूछना किसी को जी अंतिम पंक्ति किमपी द्रव्यम दृष्टम किमिति न शक्य शक्यते यहां से ये कहा है कि तो सामान्य तो दृष्टाश्च अविशेष सामान्य दृष्ट नियम से जो हमको ज्ञान होता है ना वो आ, सामान्य ही होता है अविशेष का मतलब है सामान्य ठीक है अविशेष कहते हैं यानी सामान्य ज्ञान गुण से गुणी का ज्ञान हो गया आपको ठीक है अब वो गुणी कौन है इसका ज्ञान नहीं होगा यानी गुण है इच्छा द्वेश प्रयत्न आदि जैसे गुण है तो वो गुण किसी ना किसी द्रव्य के आश्रित रहेंगे इतना ही ज्ञान होगा यह है सामान्य ज्ञान इसे यह पता नहीं लगेगा कि इसको आत्मा कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं किमपी द्रव्यम अदृष्टम कोई भी द्रव्य है जो अदृष्टम जो प्रत्यक्ष नहीं है तथा किमिति न वक्तुम शक्य वो द्रव्य क्या है ये नहीं कह सकते मतलब वो आत्मा है या क्या है ये नहीं बता सकते बस हमको सामान्य नियम से पता लगा कोई है वो कौन है वो आत्मा ही है ये कैसे पता लगेगा आपको से तो इस तो आत्मा है। नहीं वो इस पॉइंट से वो सही नहीं है पूर्व पक्षी उसका सिद्धांत ही उसका उत्तर देंगे केवल इतना ही नहीं पता लगता है हमको कि भाई कोई द्रव्य है ऐसा नहीं है ये भी पता लगता है मैं हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं एक अलग चीज हूं मैं एक आत्मा हूं उसको अनुभव होता है आत्मा, तो तो शब्द, से नहीं केवल आत्मा शब्द संज्ञा तो शब्द प्रमाण से पता लगेगा लेकिन द्रव्य का तो पता लगेगा ना द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होता है ना हमें वो ये कहना चाहता है कि प्रत्यक्ष होता ही नहीं है आगम से भी अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता केवल आगम से ही जाना जा सकता है मतलब उसका द्रव्य उसका नाम सब उस कुछ जो है आगम से ही जाना जाता है ये वो कहना चाहता है हमें तो प्रत्यक्ष हो रहा है इस, इस मुद्दे का इसको मुद्दा कहते हैं इसको तकत कहते हैं यह हमें पता भले ना हो लेकिन प्रत्यक्ष तो हो रहा है द्रव्य वो प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा है ना तो ये कहना चाहता है कि उसको आत्मा ही कहते हैं इसका पता नहीं लगेगा क्योंकि वो सामान्य नियम से पता लगा है तस्मात तद दृष्टलिंग सा आत्मा यदि बोधा कथम से तो इस संदर्भ में दृष्टलिंगों से जो इच्छा द्वेष, प्रयत्न आदि जो लिंग हमको पता लग रहा है उन लिंगों से आत्मा का बोध कैसे हो सकता है ऐसा उसका प्रश्न है ठीक है और चले आगे हाँ जी जी जी हाँ जी हाँ जी जी जी नहीं आत्मा खुद द्रव्य है ना हाँ हाँ हम्म हम्म। तो कोई आश्चर्य तो आश्रय आत्मा ही है ना खुद आत्मा रूपी द्रव्य आश्रय है उस क्रिया का जैसे अभी आप अपने कमरे में से उठकर के चल के यहां तक आए ये जो क्रिया हुई है ना ये क्रिया किस में हो रही है जैसे शरीर में भी हो रही है तो आत्मा भी तो आ रही है ना तो क्रिया आत्मा में है हाँ मान लीजिए मैं मर गया अभी तो मेरे में जो आत्मा है वो आत्मा शरीर में से तो निकल के जाएगी ना तो जाने वाली उस जाने वाली उस आत्मा में जो क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है आत्मा में हो रही है ईश्वर आत्मा को निकाल करके इस शरीर में से निकाल करके दूसरे शरीर में डाल रहा है तो आत्मा को ले जाएगा ना तो जो जाते हुए आत्मा में जो क्रिया हो रही है देशांतर प्राप्ति रूपी जो क्रिया वो किस में हो रही है उसका आश्रय को तो आत्मा स्पष्ट हो गया हाजी वो तो कथन है अब मुझे आत्मा में शरीर क्रिया हो रही हूँ वो तो इसी तरह, जब इसी तरह मेरी आ, अपने आप से पूछो तो अपने आप से क्या पूछना है मैं ही हूँ खुद तो लेकिन बोला जाता है ना अपने आप से पूछो हुँ? मेरी आत्मा नहीं मानती ऐसा भी बोलते हैं ना आप जो कह रहे हो ठीक है आपकी ओर से वो तो ठीक होगा लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती तो मैं और आत्मा अलग नहीं है वो अपने आप को कह रहा मैं नहीं मानता इस बात को अभिव्यक्ति वो इस रूप में करता है कि मेरी आत्मा नहीं मानती ये लोक में चलता है इसलिए बोलता है व्यक्ति इसमें कोई बात ही नहीं ठीक है स्पष्ट हो गए जी नमस्ते हाँ जी आपको कुछ पूछना है तो सूत्र संख्या नौ समाधान दिया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से तीन सूत्रों के द्वारा प्रश्न उठाया गया है अब समाधान सिद्धांती देते हैं समाधत्ते समाधान किया जाता है बोलिएगा अहमित शब्द से व्यतिरेक न आगमिकम रा के ऊपर एक ही मात्रा नहीं है उसको जोड़ दीजिएगा व्यतिरेका आगमी कम कहते हैं अहम इति इसके आगे नकार है ना इस नकार को ब्रैकेट में ले लीजिएगा इसकी आवश्यकता नहीं लग रही है हाँ जी यहां आवश्यकता नहीं है सूत्र में तो है आवश्यकता है उसको आगे जोड़ दी जोड़ सकते हैं आगे है अहम मैं हू ये जो व्यक्ति बोलता है अहम इति मैं हूं स्व रूपम ये स्वयं अनुभव करने योग्य है हर व्यक्ति अनुभव करता है स्व रूपम स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य है जी। हाँ जी हम्म नहीं नहीं नहीं नहीं आप कहा से कहा जा रहे हैं हाँ? तो तो नहीं कोष्टक में नहीं कटवाया अच्छा। आप कोष्टक वाले काट रहे हैं क्या हाँ। कोष्टक वाला में क्यों काटूंगा भाष में जो नकार है उसको हाँ अहमिति स्व अनुभूति रूपम ऐसा है अहम इति स्व अनुभूति रूपम अहम ये जो बोलता है व्यक्ति मैं ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव करने योग्य यानी प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है प्रत्यक्ष विषयकम् कम आत्मना उसी बात को स्पष्ट किया है ये आत्मा का प्रत्यक... प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विषय यानी आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव होता है प्रत्यक्ष विषय आत्मना आत्मा को प्रत्यक्ष होने वाला ये ज्ञान है अहम इति आत्मा ही अनुभवती यद अहम अस्मी आत्मा खुद यह अनुभव करता है कि मैं हू आत्मा ही अनुभवती आत्मा अनुभव करता है क्या यद अहम जो कि मैं हू मैं हू ऐसा आत्मा अनुभव करता है तथा ममीय आत्मीयम इति साम्यम लोके अपी लोके लोक में ममा मेरा मदीयम आत्मीयम कहीं ममा का प्रयोग करते हैं कहीं मदीयम का प्रयोग करते हैं कहीं आत्मीयम का प्रयोग करते हैं हा जी हाँ ममा को ही कोला है ममा का मतलब मदीयम आत्मीय इति साम्यम लोके अपी किनका मामा का दिखे। दिखे। मतलब मेरा इसी को आप मदियम भी कह सकते हैं मदियम का मतलब मेरा।, मेरा उस मामा का ही अर्थ है मदियम उस मदियम मतलब का ही अर्थ है आत्मीयम यानी मेरे से संबंधित है किसी को आप कह रहे हैं ना जैसे ये मोबाइल मेरा है या मेरे से संबंधित है मदियम मेरा मदियम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं मामा शब्द का भी प्रयोग कर सकते आत्मीयम ऐसा भी बोल सकती है आत्मीय अस्तियां यानी मेरा है ऐसा ठीक है साम्यम लोक में ये बराबर बोला जाता है तस्मात्म स्वरूपम अहमिति प्रत्यक्ष अनुभूतं आत्मान तस्मात इसलिए आत्मस्वरूप अहमिति ये जो अहमिति ज्ञान व्यक्ति को हो रहा है यह आत्मस्वरूप है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ऐसा अनुभव करता है प्रत्यक्ष अनुभूतम आत्मना आत्मनाम प्रत्यक्ष अनुभूतम आत्मनाम आत्माओं को यह प्रत्यक्ष अनुभूत होता है आत्माओं को यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है फिर कहते नहीं आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्यते अब यहां नकार जुड़ेगा नहीं आगम लक्ष्यम शक्यते शक्यते इसको केवल आगम के द्वारा शब्द प्रमाण से ही जाना जा सकता है ऐसा नहीं कह सकते भवतु कलु आगमे अपनी तत् प्रमाण हां शब्द प्रमाण भी बोलता हो कि आत्मा है हमें कोई आपत्ति नहीं भवतु खलु आगमे अपि आगम में भी ये बात हो यानी शब्द प्रमाण भी यह कहता हो कि यहां आत्मा है या आत्मा ऐसा होता है तमाण वो आगम की दृष्टि से वो प्रमाण है वो भी ठीक है पर केवल वो ही ठीक नहीं है शब्दस्य से शब्द खलु आगम शब्द का मतलब यहां आगम है सूत्र में जो शब्द आया है इसका अर्थ है आगम यानी शब्द प्रमाण तस्य व्यतिरेक इसी व्यतिरेक को खोला है उन्होंने व्यतिरिक्त तत्वाद इसी को खोला है विलक्षण तो तस्वीर व्यतिरेक उस शब्द से भिन्न होने से व्यतिरेक कार्य भिन्न ये जो अहमिति ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को ये उस शब्द से व्यतिरेक है यानी उस शब्द प्रमाण से भिन्न है इसी व्यतिरेक को समझा है व्यतिरिक्त तत्वाद अतिरिक्त है उससे अलग है उसी खोला है। शब्द से विलक्षण है अहमिति ज्ञान जो हो रहा है, यानी अहमद भिन्न है तो विलक्षणो विलक्षणों आगम अहम् अहम सति प्रत्यक्षे कि प्रमाण न अन्य प्रमाण अपेक्षते कहते हैं विलक्षण ही आगम आगम भी विलक्षण अलग है एक प्रकार से प्रत्यक्षात प्रत्यक्षात प्रत्यक्ष से अहम् प्रत्ययात उसी को बोला प्रत्यक्षात को अहम् प्रत्ययात अहम् प्रत्ययात अहम् प्रत्यय अहम अहम से यानी अहम् रूपी प्रत्यक्ष जान से आगम विलक्षण आगम अलग है सती प्रत्यक्षे जब प्रत्यक्ष हो जाता है व्यक्ति को किम प्रमाणम फिर उसके लिए और क्या प्रमाण की आवश्यकता है न अन्य प्रमाणम अपेक्षित उसके लिए फिर और प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है वो तो साक्षात प्रत्यक्ष हो ही रहा है प्रत्यक्ष विषयत्व प्रत्यक्ष विषयत्व अस्ती यह प्रत्यक्ष का विषय है अहम वाला ज्ञान प्रत्यक्ष विषयत्वमस्ति ये अहम वाला ज्ञान प्रत्यक्ष विषय वाला है स्वस्मिन अनुभूय अपने आप में अनुभव होने से यानी अपने आप का अपने आप को अनुभव किया गया होने से खुद अनुभव करता इस कारण से फिर कहते हैं भवतु कलु आगमो नात्रक्षति पोषणार्थम उस प्रत्यक्ष को पुष्ट करने के लिए तत्पोषण उस प्रत्यक्ष को पुष्ट करने के लिए आगमो भवतु आगम हो जाए आगम प्रमाण भी हो नात्रक्षति इसमें कोई हानि नहीं उसकी पुष्टि कर, पुष्टि करने के लिए आगम प्रमाण भी हो अनुमान भी हो हमें कोई आपत्ति नहीं परंतु न केवलम आगम मात्र आत्मनि प्रमाणम अगर कोई ये कहे परंतु न केवलम आगम मात्र आत्मनी प्रमाणम आत्मा को मानने में केवल शब्द प्रमाण ही प्रमाण है ऐसा अगर कोई कहता है किंतु प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रधानम इत्यर्था, किंतु वहां पर प्रत्यक्षम जो प्रत्यक्ष होता है स्वकीयम जो स्वयं को होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान अहम वाला ज्ञान प्रधानम वो मुख्य है ऐसा समझना चाहिए वह और भी प्रमाण है शब्द प्रमाण भी उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वो शब्द प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्य है क्योंकि स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया होने से स्पष्ट हो रहा है यदवा अब थोड़ा सा बदल करके अर्थ समझा रहे हैं जिस प्रकार की व्याख्या किया है उससे थोड़ा सा अट करके के यदवा ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं अहमिति अहमिति ये जो ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को मैं हूं ऐसा प्रत्यक्षी भूतस्य आत्मशब्द से व्यतिका अहमिति ये जो ज्ञान हुआ है ये प्रत्यक्षी भूत यानी प्रत्यक्ष होने वाला आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्षी भूतस्य आत्मशब्द प्रत्यक्ष होने वाला आत्मशब्द का यह आत्मशब्द के व्यतिरेक भिन्न होने से भिन्नवाद आगमता यानी आगम से ये सर्वता भिन्न होने से न आगमिक प्रमाणमेव। किंतु कि अत्र अव आत्म प्रत्यक्ष अनुभूयते स्व आत्मा अहमति कहते हैं न आगमिक प्रमाणमेव। केवल शब्द प्रमाण को ही आत्मा के संबंध में प्रमाण माने ये ठीक नहीं है किंतु सर्वप्रत्यक्षम सबके द्वारा अहम का जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको यहां पर सर्वे आत्मा भी सभी आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष किया जाता है अनुभूयते अनुभव किया जाता है स्व आत्मा अहमिति मैं ऐसा हूं मैं एक आत्मा हूं ऐसा ठीक है हाँ जी हो गया स्पष्ट अब इसके आगे कुछ हटकर के बता रहे शंकर मिश्रे न उपस्कार वृत्त व्यतिरेक पृथ्वी तो अहम शब्द से व्याख्यात स न युक्त अब ये जो सूत्र में व्यतिरेक शब्द आया है इस व्यतिरेक शब्द का अर्थ शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों ने कोई अलग ही अर्थ कर दिया उन्होंने कहते हैं शंकर मिश्रेना शंकर मिश्र के द्वारा उपस्कार वृत्तो उसकी अपनी एक वृत्ति है भाष्य है जिसका नाम उपस्कार वृत्ति उस उपस्कार वृत्ति में व्यतिरेका व्यतिरेक इस शब्द का अर्थ पृथिव्यादि तो अहम शब्द से व्याख्या था। अहम जो शब्द है ये पृथ्व्यादि पदार्थों से भिन्न है ऐसा अर्थ उन्होंने किया नुक्ता ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है पकड़ में आ रहे हैं। ब्रह्म जी ने कैसा अर्थ किया है व्यतिरक अर्थ भिन्न है यानी प्रत्यक्ष जो है वो शब्द प्रमाण से भिन्न है ये अर्थ किया है व्यतिरेक अर्थ है भिन्न दोनों ने भिन्न ही अर्थ किया है शंकर मिश्र ने भी व्यतिरक अर्थ भिन्न अर्थ किया है ब्रह्म जी ने भी व्यतिरेक अर्थ भिन्न किया पर मुनि जी व्यतिरिक का जो अर्थ किया है वो शब्द प्रमाण से भिन्न है ऐसा अर्थ किया है और शंकर मिश्र ने जो अर्थ किया है पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न ऐसा अर्थ किया है तो यहां पृथ्वी आदि पदार्थों की कोई चर्चा ही नहीं है उनसे भिन्न बताने की क्या आवश्यकता है यहां पर इसलिए उन्होंने जो ऐसा अर्थ किया है वो उचित नहीं किया शंकर मिश्र के द्वारा उपस्कार वृत्ति में व्यतिर का इस शब्द का जो अर्थ है वो पृथ्वी अहम शब्दस्य से व्याख्यात पृथ्वी आदि पदार्थों से अहम शब्द अलग है ऐसा व्याख्या की है स नुक्त ऐसी व्याख्या करना वो उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है उसका समाधान करते हैं अत्र तो तस्मा आगमिका इति पूर्वपक्ष से समाधानम अत्र इस सूत्र में इस नौवें सूत्र में तस्माद आगमिका ऐसा जो आठवां सूत्र है उस सूत्र को ध्यान में रखकर के उसके पूर्वपक्ष को ध्यान में रखकर के समाधान विहित समाधान किया है समाधानम वितम कर समाधान किया है नहीं ही अहम शब्द घटमानी पूर्व पक्ष पूर्व पक्षी जो है वो पृथ्वी आदि पदार्थों को तो यहाँ ग्रहण करना ही नहीं कहते है कहते हैं नहीं अहम शब्द ये जो अहम शब्द है अहम इति जो ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को ये अहम शब्द से जो बात कही जा रही है यह है बात पृथ्व्यादीशु घटमान यह पृथ्वी आदि पदार्थों में घटित हो रहा हो और उस पृथ्वी आदि को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया हो उन पदार्थों को ऐसा तो नहीं है यहां पर तथा कृत व्याख्या पूर्व पक्ष निवृत्तिर्भवती ब्रह्म मुनि जी कह रहे मान करके भी चले यहां व्यतिरेक का अर्थ पृथिव्यादी पदार्थों को ले लिया जाए और पृथ्वी आदि पदार्थों को लेकर के उसको जोड़ करके यहां भिन्न बताया जाए ऐसा बताने पर भी पूर्व पक्ष का समाधान नहीं हो पाएगा ये कहना चाहे तथा कृते व्याख्याने व्याख्या उनके अनुसार भी व्याख्या कर लेने पर भी पूर्व पक्ष निवृत्ति नक्ष की निवृत्ति नहीं हो सकती है हाँ जी स्पष्ट हो रहा है दीपा जी वस्तु तो अत्र आगम प्रमाण साध्य इति पूर्वपक्ष निवृत्तये वस्तुतः वास्तव में तो यहाँ अत्र यहाँ आगम प्रमाण साध्या एवं आगम प्रमाण जो साध्य के रूप में है उसी को बताने के लिए पूर्वपक्ष निवृत्त पूर्वपक्षी की निवृत्ति के लिए यहाँ अहम शब्द का ग्रहण किया है अहमिति प्रत्यक्षात व्यतिरेका आगमस्य इति क्या ग्रहण किया अहमिति अहम जो अहम वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इस प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये आगमस्या, आगम से आगम से व्यतिरक भिन्न हैत् ऐसा ही तात्पर्य है इस समाधान का तथा कृतवा ऐसा मान करके ही न आगम मात्र प्रमाणमित पूर्व पक्षो तथा कृतवा ऐसा मान करके ही न आगम मात्रम प्रमाणम आत्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण ही प्रमाण है इस पूर्व पक्ष का निराकरण निराकरण किया है ओके जी स्पष्ट हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हैं दोनों हाँ जी हाँ इन तीनों के समाधान करते विचार रहे हैं सूत्र में हो गए आगे भी, भी कह रहे हैं पुनर उच्चते कहकर के और भी बता रहे हैं पुनर्च्छेते कह करके और भी बता रहे हैं फिर पूर्व पक्षी फिर इसका खंडन करता हुआ अपनी शंका फिर रखता है फिर उसका भी समाधान किया जा रहा है ठीक है नहीं अभी आगे सिद्धांति का है दसवां ग्यारहवां सिद्धांति है उसके आगे बारहवा सूत्र फिर पूर्व पक्षी का आएगा ठीक है सूत्रा लिखें अहम इस अनुभूति से अहम इस अनुभूति से आत्मशब्द का भेद होने से अहम इस अनुभूति से आत्मशब्द का भेद होने से आत्मा केवल आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही नहीं जाना जाता आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही नहीं जाना जाता बल्कि प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है हाजी हाँ उस अनुभव को प्रत्यक्ष ही तो कहेंगे हाँ मैं हूं ये जो ज्ञान हमको हो रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है हाँ। अब यहां कोई ये समझे कि जब प्रत्यक्ष ही है तो फिर समाधि के द्वारा क्या प्रत्यक्ष करना है ऐसा अगर कोई समझे तो वो इसलिए करना है इतने प्रत्यक्ष से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है जितना प्रत्यक्षम हमको हो रहा है इतने प्रत्यक्ष से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होता है इसके लिए आत्मा के बारे में और बहुत कुछ प्रत्यक्ष करना है आत्मा के एक एक गुण को प्रत्यक्ष करना है हमको जिससे ये पता लगे कि मुझमें क्या सामर्थ्य है और क्या नहीं है मुझमें क्या है क्या नहीं है जब ये बोध हो जाता है तब उसका वास्तविक पुरुषार्थ जो है वो स्टार्ट होता है वैसे तो पुरुषार्थ कर ही रहा है सुख पाने के लिए मेहनत कर ही रहा है दुख को दूर करने के लिए मेहनत कर ही रहा है लेकिन वैसा नहीं कर रहा है जैसा करने से वो अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है जब अपना पूरा बोध हो जाता है उसको मैं तो ऐसा हूं तब उसका वास्तविक विशेष मेहनत पुरुषार्थ उसका चलता है तब वो परमात्मा को जानने की चेष्टा करेगा क्योंकि स्वयं का जब बोध हो जाता है ना स्वयं का बोध से स्वयं के बोध से पहले प्रकृति का भी बोध हो जाता है प्रकृति को भी जान लेता है प्रकृति में क्या सुख है कैसा सुख है वो भी जान लेता है और खुद का भी बोध कर लेता है खुद को भी जान लेता है जब खुद को भी जान लिया प्रकृति को भी जान लिया दोनों का स्वरूप सामने आ गया और इन दोनों के स्वरूपों में स्वयं का जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति ना होता हुआ देखता है तब ईश्वर के लिए विशेष पुरुषार्थ करेगा ऐसा तो इतने प्रत्यक्ष से काम नहीं चलेगा ईश्वर का भी प्रत्यक्ष है पर इतना ईश्वर के प्रत्यक्ष से प्रयोजन पूरा नहीं होता इसलिए समाधि वाला प्रत्यक्ष करना पड़ता है दो प्रत्यक्ष तो ईश्वर का हो ही रहा है एक तो सृष्टि की संरचना विशेष को देखकर कि ईश्वर का बोध हो रहा है यह भी एक प्रत्यक्ष है और भय शंका लज्जा जो उत्पन्न कराता है अंदर से आंतरिक प्रत्यक्ष हो रहा है ईश्वर का भय शंका लज्जा उत्पन्न करता हुआ या उत्साह उमंग उत्पन्न करता है जब अच्छा कर्म करता है इतने प्रत्यक्ष से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है इसलिए फिर समाधि वाला प्रत्यक्ष हमको करना होगा चले पुनरुच्य और भी इस बात को लेकर के समाधान किया जा रहा है बोलिएगा यदि दृष्ट अन्यम देवदत्त यजदत्त दृष्ट आत्मनि लिंगे एक दृढ़वाद प्रत्यक्ष आ, प्रत्यक्षवत प्रत्यय हाँ जी तो कहते हैं यदि दृष्ट अन्वक्षमुअम अन्वक्षम अहम अन्वक्षम। देवदत्तोंज दत्ता दृष्टे आत्मनि लिंगे एक दृढत्वात् प्रत्यक्षवत्त प्रत्ययः बहुत अच्छा समाधान किया है अनयो सूत्रयोः यो एक इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है नहीं नहीं भाष्य को पढ़ रहा हूं मैं अनयो सूत्रयो यो अस्ति इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है यदि खलु अनुवक्षम प्रत्यक्षम यदि खलु यदि अनुवक्षम प्रत्यक्षम अनुवक्षम का मतलब है साक्षात आंखों के सामने यूं कह सकते आप अनुवक्षम का मतलब है साक्षात आंकों के सामने प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हो रहा है उसी प्रत्यक्ष को खोला है दृष्टम दर्शनम देखा है प्रत्यक्ष आंकों के सामने देखा है दर्शनम दर्शन हो रहा है देख रहे हैं हम लोग तो प्रत्यक्षम दृष्टम दर्शनम सिया प्रत्यक्ष हो जाए दर्शन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो यथा लोके जैसे लोक में होता है तदा उस स्थिति में आत्मनि दृष्टे, आत्मनि अहम आत्मनि क अपने आप स्वयं में अहमति कलु आत्मनि प्रत्यक्षे सति, अपने आप में स्वयं मैं हूं इस प्रकार का प्रत्यक्ष होने पर पुनः लिंगे दृष्ट दृढ़ प्रत्यक्षवत प्रत्यय एक एव यहां उदाहरण से समझाया जा रहा है पहले यदि अनवक्षम दृष्ट ये जो कहा है ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है लोक का फिर उसके बाद में उस उदाहरण से यहां पर इसको जोड़ रहे हैं मैं पहले ही बता देता हूं आपको अब आप मेरी ओर देखिएगा आप मान लीजिए कहीं गए जंगल में या कहीं पर भी आपने देखा है कि वहां पानी थोड़ा सा दूर से मतलब किसी टीले के ऊपर खड़े होकर के या पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हो कहीं पानी हो मिले और पीऊं प्यास लग रही है पानी पास में नहीं है मुंह सूखता जा रहा है ऊपर से गर्मी पड़ रही है और पानी का आप खोज करते हो निकले और एक टीले के ऊपर खड़े होकर के देख रहे तो दूर कहीं पानी दिखाई दे रहा है आंखों से देख ही रहे प्रत्यक्ष हो ही रहा उसके बावजूद भी आप अनुमान से भी उसको पुष्ट कर लेते ठीक है प्रत्यक्ष तो हो ही रहा पानी दिख रहा है फिर वहां पर आपने देखा थे बगले जो है उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं वहां पर पानी में बतख जो है वहां पर चहल पहल कर रहे हैं ठीक है उससे आपको अनुमान होता है हाँ यहाँ पानी है तो प्रत्यक्ष से जान भी हो रहा है फिर उस अनुमान से उस प्रत्यक्ष ज्ञान को और पुष्ट करते दृढ़ करते ऐसे लोक में तो देखा ही जाता है पकड़ में आ रहा है ठीक इसी प्रकार से अहमिति मैं हूं ऐसा जो बोध हो रहा है व्यक्ति को इस बोध को इस प्रत्यक्ष को वो अनुमान से भी पुष्ट कर देगा शब्द प्रमाण से भी पुष्ट कर देगा और दृढ़ हो जाएगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान इसमें क्या आपत्ति है पर आप ये कहो कि ना प्रत्यक्ष होता है ना अनुमान होता है केवल आगम से ही जाना जाता है ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाहते स्पष्ट हो गया जी अब देखिएगा यदि खलु अनुवक्षम शुरू से मैं बोल रहा हूं यदि खलु अनुवक्षम अर्थात आंकों के सामने प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हो रहा है दृष्टम देखा है दर्शनम सियाद एकदम प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए यथा लोक के जैसे लोक में होता है उसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा तदा उस स्थिति में आत्मनी अहमिति खलु आत्मनि प्रत्यक्षे सति आत्मनि अहमिति आत्मा में ही आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाए यानी स्वयं अपने आप का प्रत्यक्ष कर ले उस स्थिति में पुनः फिर उसके बाद लिंगे दृढ़वाद प्रत्यक्षवत्त प्रत्यय एक लिंगते अनुमीय जाना जाता है अनुमान किया जाता है ये न जिससे तत्लिंगम वो लिंग कहलाता है अनुमानम उसको अनुमान कहते हैं तस्म अनुमाने उस अनुमान के होने से या उस अनुमान के होने पर दार्डियात प्रत्यक्ष प्रत्ययो बोधो दार्डियात मतलब दृढ़ होने से जब अनुमान कर लेता है अनुमान से भी उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दृढ़ हो जाता है तो उसके दृढ़ होने से प्रत्यक्ष बोधा वो प्रत्यक्ष के समान ही वो बोध है ज्ञान है मतलब जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसी के समान आत्मा का ज्ञान हो रहा है उसको अनुमान के द्वारा प्रत्यक्षम इवा प्रत्यक्ष के, प्रत्य प्रत्यक्ष के समान ही वो प्रत्यय है यानी वो बोध है ज्ञान अथवा यद प्रत्यक्षवान प्रत्यक्षपूर्वको बोध एक अभिन्ना सिया इदवा प्रत्यक्षवान्न प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष के सामन प्रत्यक्षपूर्वक प्रत्यक्षपूर्वक बोध जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही ज्ञान हो रहा है भिन्न वो अभिन्न ज्ञान हो रहा है यानी आत्मा का बोध कर लिया उसने प्रत्यक्ष से अहम असम हूं अब वो वो अनुमान से भी ज्ञान करता है अपने आप का कि मुझे इच्छा इच्छा है अब इच्छा शरीर में तो होती नहीं है प्रयत्न शरीर में तो होता नहीं है ज्ञान अनुभव शरीर में तो होता नहीं है पर मेरे को ज्ञान हो रहा है इच्छा हो रही है और प्रयत्न का पता लग रहा है तो इसका आश्रय कोई तो होना चाहिए द्रव्य और वो शरीर से अलग होगा ऐसे आत्मा का अनुमान भी किया है तो जो प्रत्यक्ष से जो अहम का ज्ञान कर लिया उसने उसी के समान ये भी तो ज्ञान हो रहा है ना कि कोई आत्मा है अनुमान से भी पता लग रहा है तो प्रत्यक्ष के समान ही वो ज्ञान हो रहा है मतलब उससे भी आत्मा का ज्ञान हो रहा है जैसे प्रत्यक्ष में हुआ है बस अंतर इतना है वो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान है या अनुमान वाला ज्ञान है उस जैसा ही तो ज्ञान है अनुमान का भी तो उस जैसा होने के कारण से वो प्रत्यक्ष कोई पुष्ट करेगा ना वो ये कहना चाहते पकड़ में आ रहे इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष वो प्रत्यय वो प्रत्यक्ष के समान ही वो प्रत्यय यानी बोध है वो वो ज्ञान है ये आप यूं भी कह सकते हैं प्रत्यक्षवान जो प्रत्यक्ष हुआ है प्रत्यक्ष वाला जो ज्ञान है प्रत्यक्ष पूर्वक और अब जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष पूर्वक हो रहा है मतलब लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान हो रहा है तो लिंग प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष पूर्वक बोधा वो प्रत्यक्ष पूर्वक बोध है ज्ञान है अनुमान वाला एक है वा, वो एक जैसा ही है प्रत्यक्ष के समान है अभिन्न सियाद वो प्रत्यक्ष जैसा ही अभिन्न ही होगा अलग ज्ञान थोड़ा होगा अनुमान से जी। अब उसी को समझा रहे हैं सरो गच्छता सरोवरे प्रत्यक्ष सरोवरम गच्छता जन मतलब तालाब की ओर जाता हुआ व्यक्ति उसके द्वारा सरोवरे प्रत्यक्ष कृते तालाब को प्रत्यक्ष करने पर भी तत् बक बलाक बिश्च लिंगे अनुमीयते तो प्रत्यक्ष कर लेने पर भी तत्र स्थित वहां पर विद्यमान बक बगुला, बलाक बतक आदि रूपी लिंगों से अनुमीयते सरोवर सरोवर का अनुमान भी होता है अवश्यमिति, मिति हाँ यहाँ पर अवश्य सरोवर है ऐसा अनुमान होता है आंकों से तो प्रत्यक्ष कर ही लिया है उसके बाद भी वो ये बगुला बतख आदि लिंगों से तालाब का भी अनुमान कर रहा है क्योंकि वहां बतख और बगुला ये चहल पैर कर रहे हैं उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं वहां पर बिना पानी के वह इस तरह का नहीं होता है तो ये लिंग बन रहे हैं पानी का तो इन लिंगों से सरोवर का भी अनुमान कर लेता है अवश्यम सरोवर सरोवरम अस्ती वहां अवश्य ही सरोवर है ऐसा अनुमान भी कर लेता है तस्य दृढ़ ज्ञान बहुत उससे उसको एक दृढ़ ज्ञान हो जाता है ज्ञान परिपक्व होता है तथा उसी प्रकार से अहमति प्रत्यक्षे कलु आत्मनि उसी प्रकार अहमति प्रत्यक्षे आत्मनि उसी प्रकार मैं हूँ ऐसा अपने आप में प्रत्यक्ष होने पर अभी शब्दादीलिंग आगमेन च शब्दादी लिंगों से आगमेना आगम के द्वारा चा, उनसे भी जो ज्ञान होता है तस्य दृढ़ ज्ञान होती है उससे भी जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान के लिए अस्थि कलु आत्मा की आत्मा वास्तव में है इस प्रकार से हाँ जी जी जी नहीं ऐसा है कि प्रत्यक्ष होने पर जिज्ञासा निवृत्त होती है लेकिन हर प्रत्यक्ष में नहीं पहले इस बात को समझ लो जब हम दूर से जब होते हैं ना तो प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं कभी आंखों का धोखा तो नहीं है फिर वही बात मतलब प्रत्यक्ष यानी आंखों से पानी दिख रहा है ठीक प्रत्यक्ष तो हो रहा है वास्तव में पानी है फिर भी व्यक्ति अनुमान से भी पुष्टि कर कर ले कर रहा है उसी प्रत्यक्ष को क्योंकि दूरी होने के कारण से जब प्रत्यक्ष साक्षात हाथ में है वहां क्या संशय रहेगा अभी पास में नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष भी है वो उचित ही है लेकिन अपना जो संशय होता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे आंखों में धोखा हो रहा हो तो फिर देखा हमारे वहां पर तो चहल पहल हो रहा है उनका बतख का और बगुले का और पक्षियों का उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं हा? और पानी ऐसे ऊपर उड़ भी रहा है उनके कारण से ठीक है तो उससे और दृढ़ होता वो वही प्रत्यक्ष जान ये हर जगह ऐसा होता है ये नहीं कहना चाह रहे कभी कभी ऐसा हो जाता है ये उदाहरण दिया इसका यह मतलब नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं है वो ऐसा नहीं कहना चाहता और ये भी नहीं कहना चाहता कि प्रत्यक्ष होने पर भी और संशय नहीं रहता है ये भी नहीं कहना चाहता पर किसी किसी प्रत्यक्ष में ऐसा होता है और एक बात देखिएगा कोई योगाभ्यास ही कहता है मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया बोलता है ना कोई ना कोई अब वो दूसरे से भी पूछता है जिन्हों और जो प्रत्यक्ष किया है ठीक है ना और मान ले इन्होंने प्रत्यक्ष किया है इन्होंने प्रत्यक्ष किया हाँ जी आपने प्रत्यक्ष किया आपको भी ऐसा ही हुआ मेरे को तो ऐसा हो रहा है आपको कैसा हुआ मेरे को भी ऐसा हो रहा है लेता व्यक्ति ऐसी स्थिति में ठीक है हाँ वही प्रत्यक्ष जी कौन सा वाला ठीक हाँ? तो है नहीं? क्यों नहीं है अहमिति ज्ञान कैसे हो रहा है आपको कैसे हो रहा है? तो नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है तो मन से तो हो रहा है ना तो है? मन से तो हो रहा है का का का होता होता है है तो मन से भी जी ये तो भाषा में ऐसा बोला जाता स्वयं अपने आप का प्रत्यक्ष कर रहा है वो व्यक्ति ये तो यूं लोक में बोल रहा लेकिन करता तो मन के माध्यम से ही लोक में ये थोड़ा भाषा में प्रयोग करते हैं मन से देख रहा है ऐसा थोड़ा बोलते हैं मैं देख रहा हूं मैं अपने आप को देख रहा हूं यही बोलता है ना तो उसी भाषा में मैंने बोला है ठीक है हाँ और कोई प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष होने के बाद भी कभी ऐसा ना हो मैं गलत ना हो उसकी पुष्टि के लिए दूसरों से वो पुष्ट करवा लेता है पर हर जगह ऐसा करता है ऐसा कोई नियम नहीं है जहां उसको पूरा दृढ़ विश्वास रहता है उसको जानकारी है कि ये पानी ही है या और कुछ नहीं है तो वो क्या पुष्ट करवाना है उसको क्यों जी मैं आपको देख रहा हूँ पता है आप, आप ही हैं दूसरे को नहीं है अब हाँ जी ये ये, ये जो है ये वही तो नहीं है ऐसा थोड़ा दृढ़ करवाएगा हाँ दृढ़ तब करवा सकता दूर से वो आ रहा है व्यक्ति और मैं देख रहा हूं वो ही है वैसे तो प्रत्यक्ष हो रहा है फिर भी मेरे आंखों का धोखा तो ना हो तो अब दूसरे से पूछ लेते हैं जी, वो जो दिख रहे हैं वो वो ही वाला व्यक्ति है ना आपके हां वो है तब और दृढ़ हो जाता है वो प्रत्यक्ष ऐसा स्थान पुरुष वाला, वाला अलग बात है ये अलग बात है स्थान पुरुष वाला तो वहां तो विशेष लक्षण दिखाई नहीं दे रहे ठीक है ना नहीं यहाँ थोड़ा बहुत दिख तो रहा है ना वो पूरा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा संशय बना हुआ जिसको आप कह सकते हैं मन का भ्रम जैसा लग देखिए अगर आप ऐसा कहेंगे तो इसको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं प्रत्यक्ष तो है निश्चय तो है पर उस निश्चय पर मेरा अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा है बस ये निश्चय नहीं ऐसा नहीं है निश्चय तो है तभी तो प्रत्यक्ष है पर अभी उस प्रत्यक्ष में पूरा विश्वास नहीं बन पाया इसलिए मैं दूसरे से पुष्टि करवा रहा ऐसा है अब मैं एक ये, ये मान लो कोई रिमोट है वहां पर रिमोट तो है लग रहा है मेरे को पता नहीं रिमोट की तरह और कोई भी वस हो सकता है रिमोट तो है निश्चय तो हो रहा है लेकिन दूसरे से पुष्टि करवा रहे हैं हाँ तो ये रिमोट ही है ना हाज है जैसे मैं नोटों को गिनता हूं ये एक गड्डी है जी सौ नोटों की गड्डी है निश्चय तो है मेरे को यह सऊ है फिर भी मैं आपसे पुष्टि करवाता हूं एक बार आप गिन करके देखिए ताकि पूरा विश्वास कर लेता है ऐसा प्रत्यक्ष तो हो रहा है निश्चय तो है मैंने गिना है सऊ ऐसा तो कहीं कहीं ऐसा होता है हर जगह होता है यह मैं नहीं कहना चाह रहा अगर कोई नहीं मिलता है वो दोबारा गिन के तिबारा गिन के निश्चय तो करेगा ना खुद एक बार कर लिया सऊ तो है फिर भी वो दोबारा गिन करके और दृढ़ कर लेता है ताकि उसमें कोई कमी ना रहे बस इतना है केवल पूर्ण विश्वास की बात हो रही निश्चय तो है प्रत्यक्षी तो है ऐसा जी हाजी कहा ग्यारहवें सूत्र में सूत्र हां जी हां जी ऊपर से तीसरी पंक्ति प्रत्यक्ष विषयत्व अस्ति ये प्रत्यक्ष विषय वाला है ये जो अहमित जो ज्ञान हुआ है ये प्रत्यक्ष विषय वाला है स्वस्मिन् अनुभूय मानत्वा अपने आप में अनुभव किया गया होने से अब इसको बात को लेकर के कह रहे हैं ये तो मोटे मोटे तौर पर बोला जा रहा है अपने आप अनुभव करता है कोई दूसरा थोड़ा अनुभव कर रहा है दूसरे अनुभव नहीं कर रहा खुद अनुभव कर रहा है इसका यह मतलब है जी इसके आगे भवतु खलु आगमो नात्रक्षति उस स्वयं के द्वारा जो अनुभव उसने किया है उसकी पुष्टि के लिए आगम प्रमाण भी हो जाए इसमें कोई हमें आमे, आपत्ति नहीं है इसमें कोई हानि नहीं है ये कहना चाह रहे इसके आगे भी कहां तक ये बताइए पहले पूर्ण विराम तक कहते हैं परंतु न केवलम आगम मात्रम आत्मनि प्रमाणम आत्मा के संबंध संदर्भ में केवल आगम ही प्रमाण नहीं है किंतु प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रदानम इत्यर्थ किंतु वो जो प्रत्यक्ष हो रहा है स्वयं को जो हो रहा है वो ही मुख्य है वहां पर के विषय में जैसे कि कि बोला आगम मात्रम है मतलब केवल आगम प्रमाण ही होता हो आत्मा के संदर्भ में ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है यह विषय तो यह चल रहा है आत्मा के संदर्भ में पूर्व पक्षी मानता है कि आत्मा को केवल शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है यह पूर्व पक्षी का मत है सिद्धांती कहता है ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आत्मा को जाना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है केवल आगम से जानता हो ऐसा नहीं है स्वयं के जानने के साथ साथ आगम से भी जान ले इसमें कोई आपत्ति नहीं आगम से जान करके और दृढ़ कर लेगा अनुमान करके और दृढ़ कर लेगा उस प्रत्यक्ष जान में दृढ़ता आएगी और प्रमाणों से जानने पर इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं होता है इसका यह अभिप्राय ये विषय चल रहा है।, शंकर ने जो रह की है वो इस प्रकार कह रहे यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि अहम जो ज्ञान है यह प्रत्यक्ष हो रहा है और विषय है आगम प्रमाण से ही जाना जाता है यह विषय तो ये अहम जो ज्ञान हो रहा है यह उस आगम प्रमाण से भिन्न हो रहा है व्यक्ति को यानी प्रत्यक्ष हो रहा है ये अहमिति जो ज्ञान व्यक्ति को हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति को वो उस आगम प्रमाण से भिन्न है, है। ये अर्थात प्रत्यक्ष है यह कहना चाहते हैं उस व्यतिरेक शब्द का अर्थ सूत्र का अर्थ वो कहते हैं वो व्यतिरिक है पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न है ये हम शब्द आम वाला ज्ञान भाई भिन्न तो है लेकिन वो प्रसंग नहीं है ना वो कहना थोड़ा है यहाँ प्रसंग पृथ्वी आदि पदार्थों का को कोई प्रसंग ही नहीं है यूं तो भिन्न तो है केवल केवल भिन्नता को लेकर के कोई बात नहीं हो रही ना यहाँ केवल भिन्नता को नहीं कहा जा रहा ये जिस प्रसंग में जिसको लेकर के बात चल रही है उससे भिन्न बताने की बात चल रही है वह द्रव्य तो आत्मा नहीं, नहीं। ये बात है नहीं। नहीं। वो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ प्रश्न तो भिन्न किससे कहा जा रहा है ये जो अहम ज्ञान हो रहा है वो किससे भिन्न बताया जा रहा है वो शब्द प्रमाण से भिन्न बताया जा रहा है शब्द आदि द्रव्यों से अहम शब्द है जो भिन्न है अर्थात अहम नाम नामक जो द्रव्य है वो पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न द्रव्य है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो द्रव्य अर्थात जहाँ पे हम ये संज्ञा भेद मात्र है वहां बोला वो द्रव्य है लेकिन वो आत्मा नहीं है इसने बोला तो उन द्रव्यो से भिन्न आत्मा है अर्थात पृथ्वी आदि द्रव्यो से उस रूप में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है वो पूर्व पक्षी का जो निष्कर्ष अंत में है ना तस्माद आगमिक ये जो अंतिम सूत्र है ना तस्माद आगमी क आगम से ही जाना जाता है उसका पूर्व पक्षी का यही सिद्धांत है कि आगम से ही जाना जाता है प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता है तब सिद्धांति ने उत्तर दिया है अहमित शब्द से न आगमिकमत तो सूत्रकार का जो सूत्र जिस रूप में लिया जा रहा है अहमिति शब्द वित्रेक, तो तो तो तो से व्यति शब्द से व्यतिरेक शब्द से ये भिन्न है अहमिति ज्ञान भले उन पूर्व सूत्रों का है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सीधा सीधा सूत्र देखिए अहमिति शब्द से व्यतिरेक शब्द से भिन्न होने से शब्दस्य से शब्द से भिन्न है ये अहमिति इसलिए ना आगमी सीधा सीधा सूत्र में भी देखो ना आप शब्द से जो है ना वो शब्द क्या है शब्द प्रमाण ही है ना उस शब्द प्रमाण से भिन्न है ये ठीक है तो इसलिए यहां यह जो भिन्नता बताए जा, जा रहे है वो शब्द से भिन्नता बताए जा रहे ना कि पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न बताया जा रहा है उस अर्थ में तो कोई आपत्ति नहीं है उनसे भिन्न है ही लेकिन अहम जो ज्ञान हो रहा है वो शब्द प्रमाण से भिन्न है मतलब शब्द प्रमाण वाला ज्ञान नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति को अहम का अनुभव हो रहा है शब्द प्रमाण वाला अनुभव नहीं है उससे भिन्न है यह अनुभव यानी प्रत्यक्ष है ये कहना चाहते ये इस सूत्र का अभिप्राय होना चाहिए ऐसा ब्रह्म मुनि जी का कथन है और उन्होंने व्यतिरेक शब्द से उससे भिन्न है ये पृथ्वी आदि से भिन्न है तो ये पृथ्वी आदि से भिन्न है ऐसा कहने के अभिप्राय नहीं था हे ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य तो दृष्टि नियम से आ, ये पता लगता है किसी का है मतलब ये इच्छा द्वेष आदि गुण किसी ना किसी द्रव्य के हैं तो वो द्रव्य कोई भी हो सकता है प्रकृति भी हो सकती है और भी कोई भी हो सकता है तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं वो प्रकृति से भिन्न है वो अहम वो आत्मा आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ अहम शब्द से आत्मा नहीं लिया जा रहा है अहम शब्द से तो अनुभूति लिया जा रहा है अनुभूति किस आत्मा की है, आत्मा की है।, तो है। भाई आत्मा अहम अहम शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान है ना कि द्रव्य है वो ज्ञान इधर उधर मत जाइएगा ये जो अहम ज्ञान हो रहा है ये अहम ज्ञान आत्मा का हो रहा है अहम अस्मि ये जो ज्ञान ये आत्मा संबंधी ज्ञान है ना कि ये अहम ज्ञान आत्मा है याद रखना ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है तो यहाँ द्रव्य नहीं है यहाँ पर अहम अहम तो ज्ञान है अनुभूति है जो आत्मा को हो रही हो रही है जो आत्मा अनुभूति है, है ये है अपने नहीं तो पृथ्वी आदि भिन्न, भिन्न से अहम नहीं है नहीं वो तो कह रहा है वो गलत अर्थ कह रहा है उसी इसीलिए तो कह रहे है ये अहम को आप आत्मा मान करके ले रहे हो ना ये ज्ञान मान करके ले रहे हैं मान मान करके, जान मान करके ले रहे हैं। अच्छा ज्ञान पृथ्वी आदि पदार्थों से ये अहम ज्ञान अलग है तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं अच्छा वो प्रसंग ही नहीं है ना पृथ्वी आधी से भिन्न कहने का भले उठाया वो हम तो सूत्र के अनुसार देखेंगे ना कि अहमिति शब्द से व्यतिरेक सीधा सीधा सूत्री लेकर है ना शब्द से भिन्न है यहां ज्ञान शब्द का मतलब शब्द प्रमाण इसके शब्द सूत्र के अनुसार ब्रह्म ने व्याख्या की है और शंकर मिश्रा जी ने सूत्र के अनुसार व्याख्या नहीं की वो अपने ढंग से व्याख्या की है इसलिए वो गलत बता रहे बस इतना सा है केवल उस रूप में उसी को अपेक्षा रख कर के देखेंगे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अहम जो अनुभूति है वो उनसे भिन्न है इसमें कोई आपत्ति नहीं है वो उनसे क्या आपसे भी भिन्न है किसी से भी भिन्न हो सकती है तो उसमें किसी से भी हो तो पृथ्वी आदि से भी हो जाएगी पर वो कहना मुख्य अभिप्राय नहीं है यहाँ पर यह कहना चाहते तो किसका आत्मा है ऐसा नहीं।, तो तो नहीं वो तो उत्तर सभी इसी से आ जाएंगे देखिए जान प्रत्यक्ष हो रहा है ना आत्मा कोई हो रहा है ना मेरे को ही हो रहा है ना इसलिए यह सामान्य तो दृष्टि से निर्धारण नहीं कर सकते आपने जो कहा ऐसा नहीं है निर्धारण तो हो ही जाएगा खुद को प्रत्यक्ष हो रहा है मैं हूँ मैं एक आत्मा हूँ एक खुद को प्रत्यक्ष हो रहा है और वह आगम से भी मेल का रहा है उसे और दृढ़ हो रहा है तो इसका मतलब है अनुमान से जो हो रहा है वो भी इसी तरह का होगा ऐसा सिद्ध होगा उसके लिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है इसी एक ही सूत्र से उन सबका तीनों का समाधान तो है ठीक है है तो व्यवसायात्मक ही है केवल हम पुष्ट भुष्ट कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत आदमी को व्यवसायत्मक होते हुए भी व्यक्ति को संशय होता है होता है नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते ये तो शब्द प्रमाण खुद बता रहा है हाँ, तो वहां पर सब जगह नहीं होता ये कहीं कहीं होता है सब जगह नहीं होता देखा है भाई वहां क्यों क्यों कहेंगे वहां पर वह तो एक सामान्य नियम बताया नहीं कहेंगे वह ऐसा प्रसंग ही नहीं इस तरह का प्रसंग ही नहीं है ना वहां पर ये व्यवसायत्मक होते हुए भी व्यक्ति पुष्ट करके उसका और दृढ़ बना लेता और कुछ नहीं मतलब थोड़ा बहुत संशय रहता है तभी जाकर के तो पुष्ट कर रहा है अगर वो थोड़ा बहुत भी संशय नहीं रहता व्यक्ति को तो क्यों पुष्ट करेगा तो प्रत्यक्ष है ताकि मैं कभी गलत ना हो इसलिए वो और पुष्ट कर लेता बस और पुष्टि करने के लिए वो है बस इतना ही है फिर भी वो प्रत्यक्ष ही है इंद्रिया सन्निकर्षम से तो वही ही रहा है ज्ञान ही हो रहा है और पानी है ऐसा ही मान रहा है ऐसा नहीं कि पानी नहीं है और पानी नहीं है और अनुमान सिद्ध करवा रहा है ऐसा भी नहीं है वहां पर हाँ यह भी समझ लेना मतलब वो पानी तो समझ ही रहा है प्रत्यक्ष से केवल उस अनुमान से और पुष्ट कर रहा है उसको तो जी कही जाती। ये ये सब जगह नहीं होता है सब जगह नहीं होता अगर सब जगह होता तो ये क्यों कहेंगे इस तरह का इस तरह का तभी कहेंगे ना जब कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने हो और और देखिएगा मैंने उदाहरण दिया ना एक योगी जो है प्रत्यक्ष करने के बाद भी वो दूसरे से पूछता है पुष्टि करता है वो आपको भी ऐसे होता है क्या वो भी कहता है, हाँ मेरे को भी ऐसे होता है तीसरा कहता है मेरे को भी ऐसे ही हुआ है और ये लक्षण होते हैं अच्छा मेरे को भी ऐसे ही हुआ इसका मतलब वो दृढ़ कर लेता उससे ये और हर जगह ऐसा ही करता हो ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ ना कर, कहीं कहीं किसी परिस्थिति विशेष में ऐसा होता है उसी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा ऐसे मान करके ही चलना होगा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो वो एक जैसा ही होता है केवल खुद का जो विश्वास है उस विश्वास को दृढ़ करता है और कुछ नहीं अपना जो विश्वास है ना प्रत्यक्ष तो कर लिया उसने पर उस प्रत्यक्ष को विश्वास और दृढ़ कर लेता विश्वास करके थोड़ा विश्वास में कमी हो रही और कुछ नहीं तो ठीक है, तो तो है है प्रत्यक्ष हो तो भी कुछ कई कई कई संशय होता है थोड़ा तो फिर ये क्यों कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं तो है। नहीं सूत्र भी है कर नहीं यदि दृष्टम अनुक्षम देवदत्त अहम निजी दत्तृत्मिंगे प्रत्यक्षवत् प्रत्यय सूत्रकार कह रहे हैं तो है, प्रत्यक्ष तो वो जो हो रहा है ना उसकी दृढ़ भी तो कह रहे हैं ना पहले आप समझो धैर्य रखो ये कह रहे हैं प्रत्यक्षवत प्रत्यय यदि तद दृढ़ दृढ़ ऐसा होता है दृढ़ भी कर रहे हैं ना उससे उस प्रत्यक्ष को दृढ़ कर रहे उस आग अनुमान से प्रत्यक्ष तो हो रहा है पर उस अनुमान से वो और दृढ़ कर रहे हैं उस प्रत्यक्ष को उस प्रत्यक्ष जैसा था। ये प्रत्यक्ष एक तो आप ये कहना चाहते हो प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष के समान सा लग रहा था फिर उसकी परीक्षा मैं उसको प्रत्यक्ष मान करके तो दृढ़ कर रहे हैं अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होता तो फिर वो अनुमान से जाना प्रत्यक्ष से तोड़ जाना है ऐसा माना जाएगा वो प्रत्यक्ष से भी जाना है प्रत्यक्ष से जान करके आपसे भी सुन करके या अनुमान भी करके और उस प्रत्यक्ष जान को दृढ़ बनाया बस इतना है ठीक है जहा, जहा, जहा, प्रसंग आएगा वहाँ उस प्रकार का अर्थ लेंगे ना जब साक्षी प्रत्यक्ष का तो साक्षी लेंगे जहाँ मन कहा पर छठे सूत्र में तो यहाँ पर मैंने अर्थ करवाया था ना यहाँ चाक्षुष नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैं वही जिन्होंने प्रत्यक्ष को इधर भी जगह पर हाँ जी तरह वो तो मैंने पहले खुद ने बोला ये न, आ, चाक्षुष ना लेकर के ये आ, सभी इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष पहले ही पता है था मैंने तो इन्होंने जो लिखा मैं चाक्षुष ये ना लेकर के वो सामान्य प्रत्यक्ष लेना चाहिए यानी जो सभी घट जाते उसमें चाक्षुष ना होकर के सभी इंद्रियों का प्रत्यक्ष घटता हो मन से भी घटता हो ऐसा प्रत्यक्ष लेना है यानी प्रत्यक्ष का परिपूर्ण परिभाषा लेना है ऐसा वहां पर भी मैंने बताया था कल चले जी हम्म ये तो प्रत्यक्ष पूर्वक का मतलब जो अनुमान हो रहा है ना जिससे अनुमान हो रहा है वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा ना इच्छा द्वेश प्रयत्न आदि जो मेरे को इच्छा हो रही है कि मैं कुछ खाऊं ये जो इच्छा हो रही है वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है वो लिंग बन रहा है लिंगी का ये कह रहे हैं तो रहा है तो में जो पक्षी तो उसका समाधान नहीं मिला है और ना ही नीचे सूत्र में जो नहीं भी रखा तो समाधान नहीं मिला छठे सूत्र में जो तीन पक्षी ने उठाया कि भाई अग्नि और बुमा है तो so, धुएं को देखकर के अग्नि का हमें अनुमान हो जाता है तो so, पहले हमने कभी धुआं अग्नि का संबंध देखा होगा तो फिर आगे हमने धुआं देखकर के अग्नि का अनुमान कर लिया ठीक है so, तो इस बात तो को ठीक', तो हुए पंकी ने बताया था कि भाई हमको आत्मा का कोई वो तो दिखा नहीं संबंध तो दोनों लिंग लिंगी का तो फिर हम कैसे उसका अनुमान कर सकते तो फिर यहाँ पर इन्होने फिर उसकी का क्या संभाल उन सब का एक ही नौवे सूत्र से समाधान कर रहे हैं जब वो प्रत्यक्ष हो ही रहा है सूत्र में तो भी उन्होंने ये बता दिया कि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है यह सिद्ध हो गया है तो फिर आपका सामान्य दृष्टित्वाद नहीं होता है ये हट जाएगा ना अपने आप अपने आप हट जाएगा जब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ये सिद्ध हो गया तो सामान्य तो दृष्टाचार अविशेषा कहकर करके जो आपने खंडन किया वो तो अपने आप हट जाएगा ना क्यों जी पकड़ में आ रहा है ना ये आ, जब आत्मा का प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा ना तब वो अलग अलग इन तीनों सूत्रों का अलग अलग उत्तर देते हैं एक ही सूत्र से वो कौन सा न्याय है वृद्ध कुमारी न्याय वाली बात है एक ही, एक ही बात से सभी बात सिद्ध हो रहे हैं तो अलग अलग देने की क्या आवश्यकता क्या है मान लीजिए तो मैं कह रहा अहम और कोई क्यों नहीं है नहीं और ये तो सभी प्रत्यक्ष करते में आत्मा और कौन हो सकता है वो तो प्रत्यक्ष में और कोई बात ही नहीं आ सकती है ना यही कल भी हम्म अब जो जानता है वो तो बोलेगा लेकिन सामान्य जनता तो तो ये बोलेगा तो कि मैं हूं। नहीं। मैं नहीं। लेकिन मैं लेकिन वो वो किसको कहेगा वो तो अलग धारणा है तो नहीं नहीं नहीं याद रखना देखिए जो नहीं पहले सुनी है मेरी नहीं बात नहीं। को हाँ जी जिनको आत्मा का शब्द तो क्या उसे लेना देना तक नहीं है वो क्या कहेंगे वो आत्मा शब्द नहीं बोलेगा कोई बात नहीं है लेकिन मैं शरीर से अलग ही मानेगा जो जो जो पहले सुनी सुनिए जो अंग्रेजी में मैं बोलता हो चाहे हिंदी में मैं बोलता हो या किसी भी भाषा में मैं बोलता वो व्यक्ति मैं को शरीर से अलग मानता है याद रखना सुनो सुनो पहले पूरी बात सुन लीजिएगा ना शरीर को भी मैं मान लेता है मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं शरीर को भी मैं मानता हुआ अभी शरीर से अलग भी मानता है याद रखना क्योंकि चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो चाहे किसी देश का हो वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं एक अलग चीज हूँ शरीर अलग चीज है ये भी मानता है इसलिए जब कोई आदमी मरता है तब मैं नहीं हूं वहां पर तो अब शरीर बॉडी अलग हो गया, मैं एक अलग आय नाट अवेलेबल ये जो आय आई बोलता है ना वो आई नहीं अब बस वो अलग है वो भी मानता है बस बोल भाषा के अंदर जैसे आ, मैं यानी मैं जानता हूं ना जैसे यानी कोई भी आर्य समाजी को बोलो वो आत्मा को जानता है शरीर से अलग फिर भी वो भी ये कहता है शरीर मैं हूं जब दर्पण के सामने मिरर के सामने जाता है तो मैं तो बहुत सुंदर हूं मैं काला हूं मैं नाटा हूं वो देख रहा है तो शरीर को मैं मान रहा होता है वो अविद्या है उसकी इस अविद्या के रहते हुए भी वो ये भी विद्या रखता है इस शरीर से अलग हूं मैं ऐसा भी अनुभव करता है वो तो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ सभी मानते हैं, वो जो भील जाति जो जंगलों में रहने वाली जाती वो भी मानता है मैं, मैं तो बस हो गया ना प्रत्यक्ष सबको प्रत्यक्ष है आप ये कैसे कह रहे कि कोई आ, जो कोई ये आत्मा शब्द कोई नहीं जानता है, आत्मा शब्द को भले नहीं जाने लेकिन आए मैं मैं को तो जानता है ना मैं अलग हूं अब अब आपका प्रश्न क्या है गवार हो हाँ, भी लेकिन यहाँ सिद्धांति दिक्कत से, हम से भी हाँ जी वो कहता है कि मैं। लेकिन वो रहा है कि मैं लेकिन मैं तो न इस बात पर नहीं है यही तो, तो आपको समझना है देखिए नहीं पहले आप समझ लेना वहाँ आत्मा शब्द को लेकर के बात नहीं चल रही आत्मा शब्द पहले सुन लो मेरी बात को पूरा सुन लो आत्मा शब्द इसको आत्मा कहते हैं ये आत्मा का तो आप आगम से ही जानेंगे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब कोई बताएगा तभी तो आपको इसको आत्मा समझेंगे तो आप यही कह रहे थे मुझे अच्छी तरीके से समझा दे बिल्कुल पता लगता है, कि, इससे पहले, कि कोई आत्मा है तो आत्मा का मतलब द्रव्य को लेकर के मैं बोल रहा हूँ लेकिन आत्मा शब्द को लेकर के नहीं कथन किया मैंने पहले भी और आज भी आत्मा शब्द जो है शब्द जो है इसको आत्मा कहते हैं ये शब्द जो है वो शब्द का तो ज्ञान तो हमको शब्द ज्ञान तो आगम से ही होगा किसी के बताने पर ही होगा उस शब्द को लेकर के थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं वो शब्द जिस द्रव्य के लिए कथन हो रहा है उस द्रव्य को लेकर के बात हो रही है हमारी आत्मा नापक द्रव्य हम्म भाई अहमित ज्ञान जब हो रहा है व्यक्ति को आत्मा रूपी द्रव्य का पता लग रहा है यानी वो आत्मा शब्द बल्ले ना बोलो मैं एक द्रव्य हूँ जो कि मैं मैं और ये की जो है इसी को आत्मा कहते हैं तो स्वीकारा है। कौन ये इसने क्या कहा था कि तो द्रव्य को लेकर के बात कर रहे हैं पर वो आत्मा आ, आत्मा जो नाम है यानी उसका नाम हम रख रहे हैं आत्मा बाकी वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ ये तो जान रहा है प्रत्येक व्यक्ति ठीक है ना पर इतने इतने को लेकर के वो प्रश्न करता वैसा प्रश्न नहीं कर रहा और सिद्धांती वैसा उत्तर नहीं दे रहा भाई मैं एक मैं मैं हूं मैं के रूप में तो जान रहा है ना मैं के रूप में किसको जान रहा हूँ तो फिर वही बात है अभी स्पष्ट पस कथा दी है ना कि शरीर को मैं नहीं मानता है अनपढ़ भी नहीं मानता शरीर को मैं मां दोनों कहता है कि जब अविद्या से ग्रस्त होता है तब शरीर को मैं मानता है जब मा, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या से युक्त होता है तब शरीर से अलग मानता है उस मैं को उस मैं को प्रत्येक व्यक्ति जानता है जो मैं ये जो द्रव्य है वो द्रव्य शरीर आदि पदार्थों से अलग है ये प्रसंग चल रहा है ठीक है ना और वो जो मैं वाला द्रव्य है वो द्रव्य प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है ये प्रसंग चल रहा है वो मै वाला द्रव्य को केवल शब्द प्रमाण से नहीं जाना जाता है ये प्रसंग है पकड़ में आ रहा है जी, ये जो आप रहे हैं। ये के के हाँ जी मान के चलते कि हाँ, होगा। हाँ।, उसने है हाँ जी हैं। लेकिन ये ही आत्मा है इसका क्या भाई ये गुणी आत्मा का मतलब यही द्रव्य है जो मई वाला द्रव्य हो वो इन सब पदार्थों से अलग है ये ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है इसका इसका प्रश्न है है ये कि ये पृथ्वी जल आकाश क्यों क्यों नहीं नहीं आत्म, आत्मा ही क्यों है? इसका तो कोई उत्तर वो इस इस तरह को नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं आया ना नहीं है वो वैसा प्रश्न आप तो केवल शब्द को पकड़ के चल रहे हैं कि आ, ऐसे द्रव्य को आत्मा कहते हैं ये जो आत्मा कहते हैं आत्मा शब्द उसका जो संज्ञा है ये संज्ञा आगम प्रमाण से ही जानी जाती है हमें कोई आपत्ति नहीं आगम से ही जानी जाएगी संज्ञा का बोध तो शब्द प्रमाण से ही होगा याद रखना जितनी भी दुनिया भर की संज्ञाएं हैं नाम हैं, इनका बोध आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकता है ये तो पहले ही सिद्ध है उसकी चर्चा ही नहीं है यहाँ पर संज्ञा मात्र का बोध आगम प्रमाण से होता है हाँ जी आचार्य जी पकड़ में आ रहे हैं जितने भी पदार्थ है दुनिया में इन सब पदार्थों का इसका ये नाम है ये नाम है जितनी भी संज्ञाएं हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो ही नहीं सकता जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो ही नहीं सकता उसको लेकर के थोड़े चर्चा चला रहे हैं यहाँ पर यह तो द्रव्य को लेकर के चर्चा चला रहे हैं। कि आत्मा नामक द्रव्य वो द्रव्य द्रव्य की अनुभूति वो खुद प्रत्येक व्यक्ति करता है और वो द्रव्य इन शरीर आदि पदार्थों से अलग है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव सबको होता है यह केवल शब्द प्रमाण से नहीं जाना जाता है इस द्रव्य को यह कहना चाह रहे हाँ जी हाँ हाँ क्या जी हाँ हाँ नहीं देखिए जो हमारे सामने आते हैं ना उसको तो हम नाम रख देते हैं जो पहले से हैं ना उनका उनका प्रत्यक्ष जान थोड़ा होता है हमको उनके नाम का उन नामों का हमको पता ही नहीं कैसे प्रत्यक्ष होगा जब आपके सामने रखेंगे तब प्रत्यक्ष होगा जो संज्ञाएं जो पहले से विद्यमान है इसको पृथ्वी कहते हैं इसको जल कहते हैं इसको ये कहते हैं इसको वो कहते हैं इसको आत्मा कहते हैं इसको परमात्मा कहते हैं इन सबका बोध तो हमको शब्द प्रमाण से ही होगा संज्ञाओं का बोध और रही जो हमारे सामने जो संज्ञाएं रखी जाती है वो तो प्रत्यक्ष से होगा उसकी बात ही नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है उनका प्रश्न वो तो वो तो संज्ञा को लेकर के उनके मन में बैठा हुआ है संज्ञा का बोध आगम से ही होता है हमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं वो तो मानते ही ना लोग अविद्या से नहीं, ये नहीं। ये आत्मा नहीं। तो वो आविद्या जो आविद्या जो भी मानता है वो अविद्या से ही तो मान रहा है ना शरीर को आत्मा मानना वो तो अविद्या वाला तो नहीं कर रहे आत्मक है मैं मैं हूँ शरीर को ही मैं हूँ मानता हूँ तो वो वो उसका उत्तर वो यही देंगे ये, ये मैं हूँ शरीर को जो मानते हैं इसको वो भी अविद्या वाला ही मानेंगे हाँ तो क्यों का मतलब आप ये, ये भी क्योंकि क्योंकि आप बोलेंगे नहीं अविद्या वाला है ये मैं लेकिन वास्तव में यही है एक दिन आता है ना कि अरे भाई ये तो शरीर चला गया यानी इसमें से आत्मा निकल गया ये मर गया है आ, वो हट गया है ये जो बोला जाता है ना वह शरीर को अलग कर देते हैं और हर व्यक्ति मैं शरीर हूं यू तो बोल देता है लेकिन मैं रूप हूँ मैं आ, आ, मैं ऐसा हूँ नहीं बोलता है ना वो जैसे मैं शब्द हूं मैं रूप हूँ मैं गंध हूँ ऐसा नहीं बोलता है कि मरा मरा है मरा है ही ही अब वो वो वो विशे वो वो वो वो अलग बात विषय नहीं है नहीं उस तरह का प्रसंग ही नहीं है उस तरह का प्रश्न ही नहीं है फिर उसके लिए अलग ढंग से सिद्ध करेंगे मतलब जो पहले आया था यहाँ पर भी आया था ना कारणों में चेतनता कहीं उपलब्ध नहीं है उससे भिन्न है चेतन वो तो सिद्ध कर दी है ना वो उसके लिए तो अलग प्रक्रिया चलेगी जो आ, आत्मा को अलग से नहीं मानता इस शरीर को ही आत्मा मानता है और कोई मर गए तो आत्मा ही मर गए ऐसा मानता है तो उसके लिए अलग प्रसंग चलेगा वो प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर ये अलग प्रसंग है इसलिए संज्ञा को लेकर के नहीं सोचे यहां पर यहां संज्ञा जिस जिसकी संज्ञा है उस द्रव्य की बात हो रही है द्रव्य को तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है ये कहना चाह रहे हैं बस ठीक है हाँ कर लीजिएगा हाँ तो उस तरह से जो हुए इन्होंने कर दिया कोई चीज़ मैं पहले तो ठीक तो है ना उस उसका उत्तर नहीं दिए वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा इस अहमिति ज्ञान वाले से ही जब प्रत्यक्ष हो गया आत्मा का तो अपने आप सामान्य तो दृष्टा विशेषा का भी समाधान हो जाएगा यानी सातवें सूत्र का और छठे सूत्र सब का समाधान हो जाएगा वहां पर क्योंकि प्रत्यात्म वेदनी हमको ये तो प्रत्यक्ष हो ही गया तो फिर उसके सामान्य तो दृष्टि से आ, का समाधान करने की जरूरत ही नहीं है ना तो तो उत्तर से नहीं के हाँ एक ही सूत्र से वो समझ लेना चाहिए उसका भी उत्तर दे दिया है हाँ जी हाँ जी एक जो अच्छा जो लोग नहीं मानते वो एक अलग प्रसंग हो गए ना उसके लिए अलग सिद्धि होगा मतलब जो आत्मा को मानने वाले हैं जितने भी आत्मा को मानते हैं वो सब लोग यही मानते हैं कि भाई इसकी आत्मा निकल गई आप पारती किसी भी व्यक्ति से कोई ईसाई होगा तो मैं अलग बात है हा? वो आत्मा निकल गई आत्मा निकल गई जो इस तरह की बात समझने वाले हैं, वो शरीर को और आत्मा को अलग ही मानते हैं नहीं तो तो दूसरे के लिए दूसरे के लिए अपने लिए थोड़ा बोलेगा तो अपने जब तक है अपने लिए बोल रहे हैं ना आपको समझ में नहीं आता है अच्छा <laughs> देखिए लोक व्यवहार में ये बोलते हुए नहीं नहीं नहीं ऐसा वो आप कुछ और अलग बोल दिया ऐसा है जो लोक में साधारण तौर पर जब कोई मरता है ना तो अब इसकी आत्मा निकल गई है हाँ। मरने के बाद कभी तो बोलेगा ना तो इसका मतलब वो आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानता है मानता है ना तो शरीर में रहते हुए भी कभी तो मैं शरीर को ही मैं बोलता है और कभी वो ये भी बोलता है मैं अलग और शरीर अलग है ये भी बोलता है ज्ञानी नहीं है जो सामान्य लोग भी बोलते हैं सामान्य लोग भी बोलते हैं ऐसा नहीं है सामान्य का मतलब आप उस उस व्यक्ति तक ले जा रहे जो ईसाई है हाँ तो अंगूठा छाप का मतलब ये ये जो मुझे मुझे बोला मुझे बोला तो शरीर के लिए भी बोलता है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ ना मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूँ शरीर को भी मैं बोलता हूँ और शरीर से अलग भी अपने आप को मैं बोलता हूँ यानी वो शरीर से भिन्न भी मानता है और शरीर को मैं ही मानता है। दोनों भी मानते है। आ तो समझते हैं तो इसका मतलब अलग मान रहा है ना तो बात समाप्त हो गई अलग मान तो रहा है किसी के मरने पर वो कह रहा है कि ये शे, इसका शरीर तो जलाया जा रहा है लेकिन इसकी आत्मा निकल गई वो तो मान ही रहा है ना वहां पर जो नहीं मानते तो उसकी बात ही नहीं चल रही है ना हमारे पास जो मानने वाले उनकी बात चल रही है तो हाजी ऊसा ऐसा नहीं आप कुछ भी मानते रहो उसमें थोड़ा लगेगा मान लीजिए मैं पृथ्वी ही नहीं है ऐसा मानने से आप पृथ्वी पृथ्वी का है अब होगा अब कुछ भी मान लो तब अनेकांतिक थोड़ा होगा क्यूँ आपके व्यक्तिगत के अनुसार सिद्धांत नहीं चलता है ना एक सिद्धांत सिद्धांत के आधार पर चलता प्रमाणों के आधार पर चलता है अब कोई प्रमाणों को स्वीकार नहीं करता है तो उसको क्या हमको सिद्ध करवाना है तो सब नहीं मान हमारे व्यक्ति सब मानता है, है, तो भी उस समय इस तरह का आदमी नहीं हो <laughs> तो वो प्रमाणों को नहीं स्वीकार करने वाले के लिए हम क्या उत्तर देंगे ऐसे होते हैं तो मतलब तो तो तो <laughs> आस्तिक लोग तो सभी मांगते हैं नास्तिक भले ही आत्मा को ही नहीं मानने वाला है उसके सामने तो कोई बात ही नहीं हुई ऐसा है वो तो वो सब स्वीकार करते हुए भी वो शब्दों से भले इस तरह इन लोगों की तरह बोलते हैं मतलब हाँ। हाँ। ना, हाँ। जो थी हाँ, हाँ। जो ना क्योंकि वो जो चाहे वो ईसाई धर्म वाले वो भी आत्मा को मानता हुआ भी नहीं मानता है शब्दों से भले नहीं मानता होगा कोई आत्मा कोई ऐसी नहीं होती है लेकिन फिर भी कोई मर जाता रे इसकी आत्मा निकल गई वो अपने शब्दों में बोलता होगा हाँ कोई इसमें कोई एग्जिस्टेंस जो भी था कोई शक्ति थी वो निकल गई अब इसको दबा रहे कुछ तो मानता है वो ये सब मानता हुआ भी वो शब्दों से जब पूछे जाने पर वो डिफाइन नहीं करता हो अलग नहीं कर पाता है ठीक है यू तो मानते ही है ऐसा खैर कोई बात नहीं हाँ जी, आप बोलिए क्या समझ में नहीं आया? हम्म, मतलब उसने एक जो वाला देते हुए कि हाँ पर आ, हमने प्रत्यक्ष किया और फिर प्रत्यक्ष पूर्वक वो अनुमान के निषेध की बात दिखाई थी हाँ जी हाँ जी ठीक है तो अब सिर्फ सिद्धांति को इस तरह का फिर दिखाना चाहिए था की ये देखिए यहाँ पर लिंग लिंगी का यहाँ प्रत्यक्ष हुआ और फिर वो दिखाई कि देखो जी ये लिंग है फिर इससे लिंगी का अनुमान हुआ यहाँ पर इन्होंने अनुमान को दिखाया द्वेश पूर्वक उसका आत्मावतन किया लेकिन उन्होंने पहले प्रत्यक्ष उन का संबंध कहाँ दिखाया कोई जरूरी नहीं है संबंध दिखाने का ऐसा हर देखिये हर हर वस्तु का संबंध दिखाने का जरूरी नहीं है क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि लिंग और लिंगी का दोनों का प्रत्यक्ष हो उसके बाद में ही अनुमान होता है आप ऐसे थोड़ा पूर्व पक्षी का कह रहा है लेकिन पूर्व पक्षी का वो एकांतिक है ना अनुमान को पूरा अनुमान को थोड़ा बता रहा है वो वो अनुमान का एक प्रकार को लेकर के बोल रहा है पर अनुमान के और भी प्रकार होते है ना केवल एक ही थोड़ा प्रकार होता है अनुमान के तो तीन प्रकार है मान जोड़ते हैं हैं हैं होते होते प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है नहीं प्रत्यक्ष पूर्वक तो होते हैं लेकिन वो प्रत्यक्ष हर उसी वस्तु के प्रत्यक्ष पूर्वक ये को ये कोई जरूरी नहीं है कहीं भी प्रत्यक्ष हो तो यही तो कह रहे हैं ये तो ये तो यही कहना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना तो हम ये कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि जहां हम लोग पहले दोनों को प्रत्यक्ष करें फिर उसके बाद फिर अनुमान करें कोई जरूरी नहीं है पहले प्रत्यक्ष ना करके भी हम आ, कर सकते हैं लिंग को देख करके लिंगिक अनुमान कर सकते हैं वह प्रत्यक्ष दोनों को देखना कोई जरूरी नहीं है वो तो अनुमान के एक का, एक कारण को लेकर के वो उसने आक्षेप लगाया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके आक्षेप के अनुसार ही हम उत्तर देते रहे हम तो उत्तर तो उत्तर के अनुसार देंगे ना मतलब ऐसा ही होता वो हो, कोई नियम नहीं है ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है तो कोई कोई पूर्व देखे हुए का अनुमान होता है कहीं कहीं पूर्व ना देखे हुए का भी अनुमान होता है ऐसा अनुमान तो अलग अलग प्रकार की है किसका दुण दुण ना देखे आत्मा का परमात्मा का बहुत सारे पदार्थ है जिनको हमने कभी प्रत्यक्ष ही नहीं किया अगर गुण है तो उसकी गुणी होनी चाहिए वायु का भी हमने प्रत्यक्ष नहीं किया फिर भी उसका अनुमान होता है आकाश का भी अनुमान होता है परमात्मा का भी अनुमान होता है बहुत पदार्थों का होता है अनुमान उसमें कोई, कोई व्यक्ति आ रहा है उसको पूरा हमने नहीं देखा उसका सिर देख लिया तो भी अनुमान होगा एक अंग देख करके अंगी का अनुमान हो जाता है ना उस व्यक्ति को हमने पूरा थोड़ा देखा है कभी लेकिन उसके एक अंग को देख करके भी अनुमान कर लेंगे की अंगी वो मनुष्य है कोई मनुष्य आ रहा है नहीं उस मनुष्य को नहीं देखा है ना प्रश्न तो वो हो रहा है ना आपका प्रश्न तो ये है ना ये तो हमारे अनुसार चल रहा है आपका जो कथन है वो हमारे अनुसार है आपका कथन है कि जिसका पहले से दोनों देखा हो लिंग और लिंगी को उसी का दोबारा अनुमान होता है ये पूर्व पक्षी का कथन है नहीं नहीं व्यक्ति का मान लो व्यक्ति का उस व्यक्ति को तो पहले हम नहीं दे, नहीं देखा है ना उसके लिंग और लिंगी को पहले नहीं देखा बिना देखे भी उस व्यक्ति का अनुमान कर रहे है। देखो कोई व्यक्ति है इसका व्यक्ति का अनुमान हो ये मनुष्य ऐसा अनुमान हो रहा है ना वही व्यक्ति पता नहीं वही व्यक्ति तो की गो गो गो गो गो बात नहीं चल रही है वही व्यक्ति की बात नहीं चल रही मैं थोड़ा कह रहा हूं वही व्यक्ति मैंने नहीं कहा वही व्यक्ति मतलब अनुमान जो है किसी का भी हो सकता है पहले दे के बिना ये कह रहा हूं मैं अब तो हो गया स्पष्ट आपको हाँ चलो अब चले आगे कहां तक हुआ है अच्छा सूत्रार्थ दसवें सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा यदि हमने प्रत्यक्ष कर लिया है कि यदि हमने प्रत्यक्ष कर लिया है कि मैं देवदत्त हूं मैं यजदत्त हूं तब अनुमान की क्या आवश्यकता रहती है तब अनुमान की क्या आवश्यकता है प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं ग्यारहवें सूत्र का अर्थ आत्मा को प्रत्यक्ष करने पर आत्मा को प्रत्यक्ष करने पर प्रत्यक्ष के समान ही प्रत्यक्ष के समान ही अनुमान होने से प्रत्यक्ष के समान ही अनुमान होने से एक ही ज्ञान एक ही ज्ञान दृढ़ होने से प्रत्यक्ष को पुष्ट करता है यानी अनुमान प्रत्यक्ष को पुष्ट करता है ठीक है ओंकार सबको प्रणाम